जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतना पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुंचाते हैं इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा तुम मन लगाकर उसे सुनो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 कंजूस, कामी और लोभी था क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था उसने अपने बंधु बांधवों अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या थी वो धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था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 परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया अब वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा हाय हाय कितने खेद की बात है मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया वो ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया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 ये पंद्रह अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं इसलिए कल्याण कामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थनामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं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 देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे जो मनुष्य देवता ऋषि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 विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्षता प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूंगा मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं हो ना हो अवश्य ही ये संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है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 भी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे इस जगत के प्रति ये दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊं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 रुद्राक्षमाला और कंथा ही लेकर भाग जाता कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर कर डालता कोई कोई तो वे वस्तुएं वापस देकर और दिखला दिखला कर फिर छीन लेते जब वो अवधूत मधुकरी मांगकर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी कभी उसके सिर पर मूत्र कर देते तो कभी थूक देते वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वो इस पर भी न बोलता तो वो उसे पीटते कोई उसे चोर कहकर डांटे ने डपटने लगता कोई कहता इसे बांध लो बांध लो और फिर उसे रस्सी बांधने लगते कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है धन संपत्ति जाती रही स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया तब इसने भीख मांगने का व्यवसाय लिया है आहो देखो तो सही ये मोटा तगड़ा भिकारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है ये मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है सचमुच ये बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधो वायु छोड़ता जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते किंतु वो सब कुछ चुपचाप सह लेता उसे कभी ज्वर के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती कभी सर्दी गर्मी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते परंतु भिक्षु के मन में इससे कोई विकार न होता वो समझता कि ये सब मेरे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते फिर भी वो बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता वो ब्राह्मण कहता मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है न देवता है न शरीर है और न ग्रह है।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 जब वो मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोगता बन बैठता है तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वो उनसे बंध जाता है दान अपने धर्म का पालन नियम यम वेद अध्ययन सत्कर्म और ब्रह्मचर्या आदि श्रेष्ठ व्रत इन सबका अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए भगवान में लग जाए मन का समाहित हो जाना ही परम योग है जिसका मन शांत और समाहित है उसे दानादि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है अब उनसे कुछ लेना शेष नहीं है और जिनका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है उनको इन दानादि शुभकर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ सभी इंद्रियां मन के वश में है मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है ये मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव देव इंद्रियों का विजेता है सचमुच मन बड़ा शत्रु है इसका आक्रमण असह्य है ये बाहरी शरीर को ही नहीं हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता है इसे जीतना बहुत ही कठिन है मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे परंतु होता यह है कि मूढ़ लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न नहीं करते दूसरे मनुष्यों से झूठ मूट झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं साधारणतः है मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है तभी तो वो इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूं और ये दूसरा इसका परिणाम ये होता है कि वे अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है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 और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परे है तब भला वो किस पर क्रोध करे यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं किंतु देह तो अचेतन है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 वैसे ही आत्मा स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता फिर किस पर क्रोध किया जाए आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद का स्पर्श भी नहीं होता वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है जो इस बात को जान लेता है वो फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मनिष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है मैं भी इसका आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता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 फिर भी वो अपने धर्म में अटल रहा तनिक भी विचलित ना हुआ उस समय वो मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है ये सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद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 मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है वो कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के वश में नहीं होता उनके बीच में भी वो सिंह के समान दहाड़ता रहता है